अंतिम बात की तो भक्ति कैसे की जानी चाहिए और परमात्मा किस प्रकार की भक्ति को कबूल करता है वो बात दूसरी भजन में बताया गया है कि भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है भाव से मुझको भजो तो भाव से बेड़ा पार है भक्ति भाव प्रधान है जिस भावना से भक्ति की जाती है उसी प्रकार का फल प्राप्त होता है अक्सर भक्ति केवल अपने निस्वरूप को पहचानने के लिए ही की जानी चाहिए अन्य चीज़ों के संसारिक पदार्थों को मांगने के लिए भक्ति नहीं होती वो तो सौदेबाजी हो गई कि मार्केट से सामान खरीद लें है ना दो पैसा का अगरभत्ती जला एक लाख का ला लॉटरी में अब बताओ कि कैसे होगा है न तो इस तरह की बात तो सौदाबादी है ये भक्ति नहीं कहते ये तो स्वार्थ भक्ति तो वो है कि कुछ नहीं चाहिए बस मुझे क्या बोलना है कुछ नहीं चाहिए बस आप मेरा हो जाइए इतना ही चाहिए है सदूर से यही प्रार्थना आप मेरा हो जाइए बस इतना ही चाहिए ये प्रार्थना हाँ ना कभी कभी यदि बहुत परेशानी आ गई है तो प्रार्थना करते हैं सदगुरु कृपा हो जाएगा तो वो भी ठीक हो जाएगा है ना ऐसे ही बात होता है लेकिन सौदेबाजी नहीं तो भाव का भूखा हूँ और भाव ही एक सार है भाव से मुझको भजो तो भाव से बढ़ा पा रहा है जो व्यक्ति पूर्ण आस्था विश्वास के साथ सदगुरु को स्मरण करता है उसके बताए मार्ग पर चलता है तो ये एक दिन इस भाव सागर से वो पार गए है भाव सागर को मतलब वही संसार चौरासी के चक्र से बाहर क्योंकि सृष्टि क्या है एक चक्र के समान है एक गोले के समान है और ये चौरासी लाख जोनिया क्या है इसी गोले के समान मनुष्य हुआ ये सब तमाम जोनियों में चौरासी लाख आया और फिर मनुष्य बना मनुष्य बना तो यही दरवाजा है क्योंकि मनुष्य ही एक शरीर ही एक दरवाज़ा सा है जिसमें से होकर हम परमात्मा के यहाँ जा सकते हैं और लेकिन दरवाज़ा बंद है है ना दरवाज़ा है लेकिन इसमें दरवाज़ा मिला हुआ है और इसको बंद ऐसे खोलना पड़ेगा अब खोलेंगे तभी जाएंगे और होता क्या है मनुष्य क्या करते हैं संसार वाले ये करते हैं कि अब चौरासी में घूमते घूमते मनुष्य शरीर तो पा गए लेकिन जब ही पा गए तो दरवाजे के पास पहुँचे और दरवाज़ा भी केवल सिटनी लगा खोलना है लेकिन जब ही पहुंचे दरवाजे के अभी सगल में तो तबले खजली हो जाती है क्या हो जाती है खजली अब देवाल टटोलती टटोलते जा रहा है उसको हो गई खजली दरवाजे तक तो पहुँच है तो। अब दोनों वहां से लगा खजुरा तो आगे बढ़ भी रहा तबले क्रास कर गया और फिर चौरासी में चला गया बेरोज में छूट गया अर्थात जब व्यक्ति मनु शरीर पा जाता है तो भगवान से तो कबूल करके आता ही कि हमें वजन करना है लेकिन मनुष्य पाते ही खजली हो जाती है काम की क्रोध की लोभ की मोह की अंगार की धन की दौलत की कुटुंब की कबीला की है ना माल पटारी बंगला की जमीन जायदाद ये सब क्या है खजली ये अब यही ही के चक्कर में ओकर धनों हट जाता है <laughs> क्या हो गया खजली हो गई ना अब दोनों हाथ छूट गया मतलब अब ख्याल ही रह खत्म हो गया कि हम आए हैं संसार में तो वजन करना है अरे वो भी करो लेकिन इसे छोड़ कर नहीं करो चौबीस घंटे में तुम तेईस घंटा उधर दे दो संसार के लिए लेकिन एक घंटा तो कम से कम सुबह निकालो आराम कर दे मान लो आधा घंटा निकालो सुबह शाम मिला आधा आधा घंटा निकाल के एक घंटा तो निकाल सकते हो चौबीस घंटा संसार में दो कोई बात नहीं लेकिन यहाँ चौबीस का चौबीसों घंटा उसी में दे रहा बल्कि नींद भी छः घंटे जरूरी है तो तू ये घंटा सुधला काम चल रही <laughs> वो भी कर <गर> देते <laughs> बड़े बड़े सेठ क्या करते हिसाब लगाते ही लगाते बारह एक जाएगा। ये बात है। सो भी नहीं बात है बताओ एकदम आसान ठीक इसलिए जो है शांति में रहना है तो भजन करना पड़ेगा आगे कहते हैं भाव बिन कोई पुकारे मैं कभी सुनता नहीं देर भक्ति भाव की करती मुझे लाचाराई यदि बिना भाव का बस एक कोरम पूरा करे बोल कि नहा ले ली तंदूर अगरबत्ती जला दें लबल लबल अपना जलाए पलाए है ना इधर अभी ऑफिस जाना है तो यहाँ जाना है अरे वो कौन भक्ति है उसे अच्छा तुम तो मैं चलाओ जाओ तो अपना काम करो है न चूँकि अब वहाँ तो विचार में तो दूसरी बात है भाव है ये नहीं है भक्ति के प्रति तो क्यों पूजा कर रहे नाटक करने की क्या जरूरत है दूसरे को दिखावा के लिए करते हैं कि नहीं बड़ा पुजारी है तो क्योंकि वो ये चाहते हैं कि लोग कहें कि बड़ा पुजारी हों भाई बिना नहीं ले पानी ना पीते बिना अगरबत्ती जलूले खाना ना अरे ये सब क्या बल गाला है, है न इस सबसे क्या होने वाला है कुछ नहीं होने वाला है लेकिन यह है कि उसके अंदर एक अहंकार बढ़ गया कुछ लोग तो कहते हैं कि मैं तो पूरा व्रत रहता हूँ है ना ऐसा वो तो भी बताऊ सूर्य को प्रतिदिन जल देता हूँ बताओ अरे जल देते हो ठीक है लेकिन भाव क्या है तुम्हारा क्योंकि भाव देखा जाता है जल दे रहे हो सूर्य को ठीक बात अच्छी बात लेकिन भाव क्या है उस समय कहीं जल देने में तुम मांगते हो कि हम हमें लड़का तो दे दी लड़िका है ना अभी को भक्ति ये सब भक्ति नहीं हुआ है ना? मेरी नौकरी दे दीजिए मेरा माहौल बन जाए ये सब कोई भक्ति है ये सब भक्ति नहीं है तो कह रहे हैं कि टेर यदि कोई भक्त है यदि भक्ति भावना से याद करते है। तुरंत वो हाजिर हो जाते हैं अभी आप देखिए प्रहलाद है ना? प्रहलाद का उदाहरण है भक्तों कोई तो भी संकट बड़ा ध्यान नहीं दे तुरंत था जी काम होता था कि नहीं हो जाता था ऐसे ही होता है कि भक्तिभाव भक्ति जो है भाव प्रधान है करती मुझे लाचार है यदि बिना भक्ति का कोई दिन रात रटते रहे तो भी वो दर्शन देने वाले नहीं है कुछ लोग होते हैं चिल्लाते रहते हैं राम राम राम राम राम राम, राम, राम, राम चिल्ला उतरी है मालाविला उतरी है अब तरसा काम कर चल रहा है मिठाई मांग रहा है भीख रहा है क्या राम राम कर रहा है ये नाटक इसलिए कर रहा है कि वो लोग कहेंगे कि नहीं राम के नाम पर मांगना रहे चलो बोलो भक्त है पुजारी तो अब बता उसी के लिए तो राम राम चिल्लाता रहता है है ना निकेगा के ब्राह्मण काली काली काली करके चिल्लाता है चलो कालिए के नाम पर मांग के खाओ शराब के मांग बताओ ये भक्ति है इसको भक्ति नहीं कहती आगे है भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है हाँ भाव बिन सर्वस्व भी दे मैं कभी लेता नहीं आ भाव से एक फूल भी दे दे तो मुझे स्वीकार यदि बिना भाव का वो मेवा मिष्ठान और क्या क्या चीज़ें चढ़ा दे परमात्मा से स्वीकार नहीं करता क्योंकि तो भक्ति नहीं है उसमें अहंकार तो है उसका मैं पैसा वाला हूँ ये सब परमात्मा को चढ़ाया बड़ा बढ़िया मोह लगा अहंकार है।, है उसका इसलिए उसको स्वीकार नहीं करता लेकिन एक फूल यदि उठ प्रेम से श्रद्धा से हृदय से यदि वो दे दे एक फूल या एक पत्ता एक लोटा जल ही तो स्वीकार कर लेता इस स्थिति तो भक्ति भाव प्रधान है इस तरह से भक्ति की जानी चाहिए अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए आप हो जाइए मेरे बस यह मेरा सत्कार है तो भक्त का कहना है अन्य धन भूषण वस्त्र ये महल अटारी बंगला नहीं चाहिए मुझे मैं इसके लिए भक्ति नहीं करता बस आप मेरा हो जाइए अर्थात वो चाहता है कि मैं अपने स्वरूप का दर्शन कर पाऊँ जो प्रकाश है जो एक ऊर्जा है जो एक दिव्य ज्योति है अर्थात मेरे सभी आवरण हट जाए और मैं आपको देख सकूं या आप मुझे अपने में मिला सकें उसी प्रकार जैसे बूंद सागर में जाके मिल जाती है तो बूंद का सागर से निवेदन है कि आप मुझे अपने पास ही रख लीजिए बूंद कृपा करके सागर कृपा करके बूंद को अपने में मिला लेते बस यही तो हो गया यही मिलन हो गया अब वो मुक्त हो गया अर्थात जी रूपी बूंद ये बोल रहा है ये जीव रूपी भू इस विराट में फैले अनंत में फैले इस विराट परमात्मा स्वरूप में जाकर मिल गए बस ये हो जाए ये जो विराट है इसमें वो दिख नहीं रहा है इसमें तो वस्तुआ दिख रही हैं लेकिन तिरनेत्र खोलने के बाद केवल और केवल परमात्मा ही दिखेगा अर्थात नूर का महासागर ही है जो पाताल से लेकर सातवें आकाश तक लेकिन तिनेत्र तो न खोलने पर ये केवल वस्तुएँ इसमें स्थित बस्तुएँ दिख सकती हैं लेकिन वो नहीं दिख सकता है सूर्यचंद तारे ग्रह नक्षत्र पिंड पौधे मड़ी झोपड़ी कुल दिखेगा लेकिन इसके अंदर क्या है ये नहीं दिख रहा है यही बात ठीक है तो आप हो जाइए बस यही मेरा सत्कार है जो मुझे में भाव रख कर मेरा लेता है सर उसके और मेरे हृदय का एक रहता था बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि जो मुझ में भाव रख कर मेरी लेता है सर जो तन मन और धन से गुरु के प्रति समर्पित हो जाता है तन मन और धन से गुरु के प्रति जब वो समर्पित हो जाता है तब समर्पण के बाद तुरंत पहले शून्य घटित होता है समर्पण होता है शून्य घटित होता है बस बुध सागर में मिल गई काम खत्म हो गया अब बुध सागर में मिल गई काम खत्म हो गया अर्थात साधक और गुरु दोनों मिलकर एक हैं लेकिन शरीर दो है गुरु और शिष्य दोनों एक होते हैं उस स्थिति में लेकिन शरीर दो दिखलाई देता है लेकिन अंदर आत्मा का मिलन हो जाने से एक तार है किसी को कहें कि दो तो हैं लेकिन तार क्या है एक का एक यह स्थिति होती है इसीलिए इन्होंने कहा कि मेरे और उसके हृदय का एक रहता तार है नहीं तार बिल्कुल एक रहता है ना संसारिक प्रेम में भी ऐसा ही होता है आध्यात्मिक प्रेम में भी ऐसा ही होता है अगर संसारिक प्रेम में ऐसा नहीं होता तो मजनू को छोटा लगता तो लैला के शरीर पर क्यों रखता या लैला को साटा लगता तो उसको शरीर पर क्यों रखता इसका मतलब दोनों एक ही थे है ना नोनो एक ही थे ये चीज होता है इसीलिए ऐसी सी होती और क्या कहते हैं भाव जिस जन्म में नहीं उसके वो मेरी तरफ भाव जिस जन्म में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं और भाव वाले भक्त का भरपूर मुस्कर बाहर है अब जो लोग बिना भाव की भक्ति करते हैं आन के मन भक्ति करते हैं संसारिक स्वार्थ के लिए भक्ति करते हैं तो उसकी पर चिंता नहीं करता है वो कहता मुझको उनकी चिंता नहीं है हो चाहे हो ना लेकिन यदि जो भावगुण भक्ति करता है तब उसके भाव उसका भार उसके ऊपर पूर्ण रूप से होता है जैसे प्रहलाद का उदाहरण लेते हैं अब पूरा भार विष्णु के ऊपर था ना कैसे बचाएँ क्या करें क्या क्या किए क्या क्या हुआ मेरा कश्य अपने क्या क्या किया लेकिन वो हमेशा तैयार है खाली वो तो प्रार्थना करते तो बेचारा तो लाचार कहाँ कहाँ नहीं पे कर गया है इसलिए वो आकर तुरंत बचाना पड़ता ऐसे ही सदगुरु अधिपूर्ण भाव है और किसी संकट में वो फंसा है तो सदगुरु जरूर बचाएगा है जब एकदम जिसको कहते हैं कि अब आखिरी पॉइंट पर है तो उसको यदि समय है तो बचाएगा मेरी ऐसी बात नहीं ठीक है तो इसलिए परमात्मा कहना है कि तो उसका मुझ पर हार है है ना लेकिन जब जहां उसका बल समाप्त हो जाएगा तब क्योंकि अब बल तब्बल बाहुबल चौथों बल है दाम सूर किशोर कृपाते हारे को और राम है न ये स्थिति अभी तक उसके अंदर कोई चीज़ का अहम है तब नहीं मदद मिलती जहाँ संपूर्ण सुमण हो जाएगा फिर मिलेगी मालिक मदद करेगा ऐसी बात नहीं ठीक और हाँ, बांध लेती भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में इसलिए होता मेरा इस भूमि पर अवतार बिल्कुल सही भक्त जो है अपने प्रेम की डोरी में माँग लेते हैं इसीलिए परमात्मा की कोई न कोई शक्ति को यहाँ अवतार लेकर आना पड़ा प्रहलाद ही का ले रहे हैं उदाहरण कि अब वो जब मजबूर हो गए तो हिणा कश्यप के अत्याचार से दुनिया परेशान हो गई वो अपने को भगवान करने लगा तो आखिर विष्णु रूप को अवतार लेना ही पड़ा यही अवतार होता है वो परमात्मा की ही तो शक्ति क्योंकि शक्ति तो केवल एक ही है और उसने भिन्न भिन्न रूप धारण करके एक ही शक्ति भिन्न भिन्न रूप धारण करके इस पूरी शिष्ट का संचालन करी लेकिन मूल सत्ता एक तो किसी रूप में होता है ठीक ये चीज है चलिए इसलिए होता मेरा इस भूम पर अवतार है गीता में किसन ने भी क्या कहा धर्मस् गला निर्भोत भारत अभ्युत्थर्मस्थ तदात्म श्रीजा पराणा साधुना बिना साय च दुष्कृत पुनर्धर्म संस्थापनाय संभवामें वही ऊर्जा है एक ही ऊर्जा विष्णु रूप में चाहे रूप में काम करेंगे ठीक है